जय राध माद वी जय राधा lal baba girivaradare gopijanavata girivaradare gopijanavata girivar on the a <laughs> इस भक्ति की ोविंदी सी लक्ष्मी गौरव भक्त वल्लभ की गौरव प्रेम खुश मोदेवा नमो भगवते वसुदेवाय जनशला चक्षुतु नीचा वंदेहु श्रीयुता पदकमल श्रीगुरो वैष्णवा रघुनाथी कृष्ण चैतन्य सायताजन सरिता कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखाता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपे गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते कप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि ृषभु कृपा पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद्रिया शिवा श्री गौरवक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे हरे आप सबका स्वागत है इस सैटरडे इवनिंग प्रोग्राम में आप सब परिचित है कि हर शनिवार को हम डिस्कस करते हैं एक विशेष बुक से जिसका नाम है श्री उपदेश क्या नाम है तो कई इस पर तो अलग अलग जो स्पीकर्स हैं उन्होंने लेक्चर दिए हैं तो आज हम चर्चा करेंगे तो ये जो उपदेश बुक है ये बहुत ही छोटा ग्रंथ है लेकिन सारे वेद उपनिषद भगवत गीता महाभारत रामायण पुराण आदि इन सब की जो शिक्षा है इसमें फॉर्म में में सूत्र रूप हम जानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना वृंदावन के जो छे गोस्वामी हैं जिनके कारण आज हम वृंदावन को देख पाते हैं ऐसे रूप गोस्वामी ने किए थे तो एक व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए शुरुआत से से ले लेकर अंत तक जो भी चीज चाहिए वो श्री उपदेश में में क्या है भरे हुई हैं जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपनी सारी शिक्षाओं को समराइज करते हैं और वो शिक्षा के रूप में आठ श्लोकों में हमें नॉलेज के ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसी प्रकार से वही चैतन्य महाप्रभु से जो शिक्षा रूप गोस्वामी ने प्राप्त की थी पर इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट पर लगभग साढ़े पांच सौ साल पहले वही सारी शिक्षा या उन सारे उपदेशों का जो सार है वो शिल रूप गोस्वामी ने एक छोटे से ग्रंथ में डाला है और इनमें संस्कृत के ग्यारह श्लोक हैं और वो ग्यारह श्लोक सारे शास्त्रों के प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मोर मोर कृपा कृपा उन्होंने कहा कि ये रूप गोस्वामी है मैंने देखा कि ये क्वालिफाइड व्यक्ति है इनकी योग्यता आदि को देखकर मैंने क्या किया तबे शक्ति उपदेश। मैंने क्या किया रूप गोस्वामी को शक्ति का संचालन किया उनको नॉलेज आदि प्रदान किया और साथ साथ भगवत भक्ति तो इस उपदेश नामक ग्रंथ में हमें प्रदान करते हैं और वास्तव में इस ग्रंथ के जो शुरुआत के आठ श्लोक है वो इस ग्रंथ की क्रीम है इन आठ श्लोकों में सारा भंडार है और बाकी जो तीन श्लोका है उन आठ श्लोकों को फॉलो करते हैं इस प्रकार से रूप गोस्वामी ये हमें एक गाइड बुक प्रदान करते हैं एक बुक प्रदान करते हैं कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें गाइड की आवश्यकता है आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो घूमने भ्रमण के लिए जाते हो तो किसी गाइड को आप अपने साथ रखते हो गाइड बुक को रखते हो या फिर आप कोई वस्तु परचेज करते हो तो एक मैन्यल होता है उसी को भी गाइड बुक कहते हैं तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति भक्ति ही रूपी पर पर या रोड चल रहा है तो उस व्यक्ति के लिए हमेशा गाइड बुक की आवश्यकता है एक गाइड की आवश्यकता है तो वो जो गाइड है या गाइड बुक क्या है रूप गोस्वामी का ये उपदेश अमृत है अरे ये उपदेश अमृत इसलिए है उपदेश केवल एक शिक्षा हमें प्रदान करता है कि कैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त बना जाए क्या बना जाए कृष्ण के शुद्ध भक्त बना जाए तो इसलिए कोई व्यक्ति इस गाइडबुक का गाइडबुक का आश्रय नहीं लेता गाइडबुक के द्वारा आगे बढ़ता नहीं है तो उसके लिए भगवत भक्ति बहुत दूर है कोई व्यक्ति सोचोगे नहीं, नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है इसकी शिक्षाओं की मेरे भगवत भक्ति में मुझे थोड़ा बाईपास चाहिए हम हर समय बाईपास सर्जरी बाईपास रोड्स है ना बाईपास करना चाहते हैं लेकिन आप शिल रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को बाईपास करना शुरू करते हैं हा? तो क्या होगा आप बने तो रहोगे भगवत भक्ति के पाथ पर रास्ते पर लेकिन आपको कितना समय लगेगा बहु बहुजन में कितने जन लगेंगे करोड़ों करोड़ों करोड़ो जन लगेंगे तब आप सोचोगे कि अरे कृष्ण के चरण कमल कहा है तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भगवत भक्ति में शॉर्टकट क्या है? भगवान के के भक्तों की शिक्षाओं अनुगत होकर उनके अपने आप को भगवत भक्ति के एक्टिविटीज और कार्यों में लगाना वही एक में शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है इसलिए ये, ये जो बुक है ये शुरुआती कोई छोटे से स्तर से नहीं होता है जैसे गीता जहाँ खत्म होती है वहां कौन सा ग्रंथ शुरू होता है भागवतम भगवद गीता कहते सर्व धर्मान पर सारे भौतिक धर्मों का उपधर्मों का पर धर्म मन वाणी मन शरीर आदि ये भौतिक धर्मों का त्याग करो कृष्ण कहते कि केवल मेरे एकमात्र शरण ग्रह कर ये परम धर्म है इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है तो जब भगवत गीता खत्म होती है वहां श्रीमद् भागवतम शुरू होता है और भागवतम की शुरुआत शुरु में धर्म अर्थ काम जैसे ये भौतिक धर्म है जिसमें स्वार्थ निहित है उनको किए फेंक दिया है और श्रीमद भागवतम केवल प्योर सर्विस भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेमा भक्ति है उसी को स्थापित करता है उसी के अलावा श्रीमद् भागवतम में किसी और स्थान किसी और वस्तु के लिए स्थान नहीं है तो ऐसे ही ये जो उपदेश अमृत है रूप गोस्वामी का इसकी पहली योग्यता है क्या है इस इसकी, इसका प्लेटफॉर्म ही है कि आपको गोस्वामी चाहिए आपको उन्होंने चाहिए गोस्वामी गो गोस्वामी का मतलब क्या है गो का मतलब इंद्रिया है स्वामी का मतलब मालिक या कंट्रोल कंट्रोलर कंट्रोलर तो उसी प्रकार से ये हमें इस से शुरू करवाता है कि आप वास्तव में गो गोस्वामी बनो गो गोस्वामी के परे क्या है गोदास। गो का मतलब इंद्रिया जो इंद्रियों का दास बन चुका है गुलाम बन चुका है अपने इंद्रियों की तुष्टि करने में दिन रात लगा हुआ है वो इन इंद्रियों का गुलाम है नौकर है सेवक है दास है लेकिन वास्तव में हम यहाँ आते हैं शास्त्रों का अध्ययन करते, करते हैं भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और अलग अलग प्रकार की सेवाओं में लगते हैं, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हैं इन सब का उद्देश्य क्या है कि हमें कृष्णदास बनना है क्या दास बनना है कृष्ण दास जिवेरा स्वरूप है कृष्ण दास जीव का हर एक व्यक्ति का स्वभाव है लेकिन उसके अंदर भोग की इतनी तीव्र लालसा है मूर्खता के कारण कृष्ण की सेवा छोड़कर कृष्ण का दासत्व को, को छोड़कर वो भौतिक मायाबद्ध जीवों की सेवा में लगा हुआ है भौतिक सेवा में लगा हुआ है तो माया का दास बनना है या कृष्ण दास बनना है यह हमारे ऊपर निर्भर है क्योंकि एक के साथ अपने दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते दो मालिक को नहीं रख सकते जैसे कोई स्त्री है वो दो पतियों को नहीं रख सकती नहीं। तो उसी प्रकार से हम एक है कि नहीं? भगवान की तटस्थ शक्ति है प्रकृति है तो हम प्रकृति इसका मतलब है कि हम क्या है स्त्रीवाचक है और हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो स्वामी है उनकी सेवा करना और स्वामी तो एक हो सकते हैं कौन है वो स्वामी ईश्वर कृष्णा आर सब स्वामी तो एक है कृष्णा है और जितने भी सेवक जीव हैं हैं वो उनके नित्य दास तो कहने का तात्पर्य है कि आप या तो गोदास बनो या तो क्या बनो कृष्ण दास और दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते आप या तो कृष्ण को चूज करो अपने लाइफ में या किसको चूज करो माया को चूज करो अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगो क्योंकि शरीर का मतलब है इंद्रिया शरीर बना है किस चीज से दस इंद्रियों से बना है तो इसलिए इंद्रियों का मतलब है कि ये शरीर तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो उपदेश अमृत है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं या फिर हर शनिवार को हम सुनते हैं तो वास्तव में इसकी शुरुआती होती है कि हमें क्या होना चाहिए बनने का का प्रयास करना चाहिए उसके बिना असंभव है है क्योंकि हर जीव आनंद आनंद भौतिक उठाने के लिए अपने शरीर आश्रय लेता है। और यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है अपनी आ, इच्छा के कारण हमने इच्छा की और फिर हमें शरीर मिला आ, और इच्छा कैसे हमने प्रकट की मृत्यु मृत्यु के समय काले मामे वा मृत्यु के समय समय स्मरण स्मरण मुक्तवा कलेवरम कलेवरम भावम आप जिस जिस भाव का जिस जिस चीजों की इच्छा करोगे उसके अनुपात में आपको नया शरीर मिलेगा आप हाँ, कोई अपने पत्नी का स्मरण करते हुए मरता है शरीर छोड़ता है तो उसको अगले जीवन में स्त्री बनना पड़ेगा कोई व्यक्ति अपने घर के कुत्ते का स्मरण करते हुए मरता है तो घर के अंदर ही कुत्ता बनना पड़ेगा हाँ। तो मतलब हम इच्छा कर रहे हैं ये शरीर हमें अपनी इच्छा के कारण मिला है और इस शरीर को हम माध्यम बना रहे हैं अब कैसे अधिक से अधिक भोग किया जाए बल्कि हम शरीर से अलग हैं हम आत्मा हैं इसलिए अब कठोपनिषद उसमें वर्णन आता है आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथम एव कि ये जो आत्मा है इस शरीर रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति है और मन क्या है इसका बुद्धि इसका है हाँ? और मन लगाम हाँ? है और सारे जो घोड़े हैं वो इंद्रियों के समान हैं और सारे इंद्रिया क्या करती हैं दौड़ती है अपने अपने स्थानों में पांच ज्ञान इंद्रिया है हाँ? और पांच कर्म इंद्रियां हैं तो विशेष रूप से हमें कौन भगाता है जगत में हमारी जो ये इंद्रिया है। और कर्म इंद्रिया है और हम वास्तव में बहुत हा? तेजी से भागते हैं अपने जीवन भर दिन रात दौड़ते हैं इसलिए रूप गोस्वामी इस श्लोक के पहले ही मैंने पहले श्लोक को ही चूज किया है पहले श्लोक है श्लोक क्या है इसका वाचो क्रोध बेगम, बेगम, उदर उपस्त एतान वेगान्यो दीदा से वही व्यक्ति जगत गुरु बनने के योग्य है या वही व्यक्ति शिष्य स्वीकार करने के योग्य है जिस व्यक्ति ने इन छह चीजों के वेग या फोर्स इनको कंट्रोल किया है अपनी वाणी अपना मन की जो डिमांड्स है मन की जो मांगे हैं क्रोध के ऊपर कंट्रोल किया है अपने जीवा के ऊपर कंट्रोल किया है अपने उधर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया है और अपने जनन इंद्रियों पर कंट्रोल किया है तो इस प्रकार से वास्तव में हम सब लोग रथ के ऊपर सवार है और के ऊपर सवार होकर क्या कर रहे रहे हैं, दौड़ वेग तो वेग इसलिए तो बोला गया है, छोटे प्रकार के वेग, जिनके द्वारा हर जीव प्रभावित रहता है और दिन रात गले के जैसे कार्य करता है और दौड़ता रहता है केवल उस इंद्रियों के वेगों की या उस इंद्रिय की डिमांड की पूर्ति करने के लिए वही व्यक्ति वो केवल उसके अलावा जीवन का लक्ष्य नजर नहीं आता तो इसलिए इनमें से जो छह वेद है उनमें से जो जीवा वेद है उस पर हम थोड़ा कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे तो जीवा वेदों का मतलब जीवा का मतलब क्या है जीव क्योंकि हर एक इंद्रिया अपने आप में बहुत प्रभावशाली है हाँ? और इन इंद्रियों का राजा कौन है मन है अर्जुन इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे वो भी वो भी हर दे अपने मन के हाँ? के चंचलता कारण हे कृष्णा मेरा मन इतना शक्तिशाली है मैं हवा को रोक सकता हूँ वर्षा आदि को रोक सकता हूँ लेकिन मेरे मन को कंट्रोल करने के का मुझमें सामर्थ्य नहीं है मैं हल बल हो गया हूँ अपने घुटने में टेक दिए है मैं रगड़ रहा हूं लेकिन मन मेरे कंट्रोल में नहीं आता है तो उसी प्रकार से ये जो जीवा है क्योंकि हमारी सारी इंद्रियों में कोई सबसे प्रमुख कोई सबसे पावरफुल कोई सबसे शक्तिशाली कोई इंद्रिया है तो शास्त्र और हमारे आचार्य कहते हैं वो कौन सी है जीव है जीव को आपने कंट्रोल किया है तो वास्तव में किंग हो वास्तव में स्वामी हो मालिक हो हो, और जीव कोई जीव कोई हमने वश में नहीं किया है तो हमने मैं भी सारे जगत पर विजय प्राप्त किया हो बहुत बड़े-बड़े डिग्रिया हमने हासिल किए हो ये जगत का सबसे धनवान व्यक्ति हम बने हो लेकिन फिर भी हम हमेशा गुलाब बने रहेंगे अपने इंद्रियों के उनके अधीन रहेंगे और पूरा जीवन इस इंद्रियों की सेवा में मग्न रहेंगे और ये इंद्रिया कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाली तो इस प्रकार से आचार्य गण कहते हैं भक्तिर ठाकुर कहते जीवा सुदुर हे हे कृष्णा ये जो जीव है ये सबसे अधिक पावरफुल इंद्रिया है ये सबसे अधिक प्रबल है मुझे ये बगाती है और इस इंद्रिया जो जीवा है ये बहुत अधिक क्या है लालची है ग्रेडी है ये कैसी है है दुर्मति दुर्मति मेरी मति को भी क्या करती है? कर देती है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि बाकी जो इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां अपना एक कार्य करती हैं है आग देखने का कार्य करेगी नाक सुनने का कार्य करेगी हाँ तो लेकिन ये जो जीवा आईसी है ये जीवा क्या है दो कार्य करती है एक कार्य क्या है उसका बोलना और दूसरा कार्य क्या है? प्रभुपाद गीता के हैत्पर्य में कहते फंक्शन ऑफ दंग टू वाइब्रेट हा कि रसास्वादन करना इसलिए जीवा का दूसरा नाम क्या है रसना रसना का मतलब है कि जो रस को चखती है रस को टेस्ट करती है बाकी सारी इंद्रिया कुछ कालांतर में थक जाती हैं लेकिन एक इंद्रिया थकती नहीं है वो हमेशा फ्रेश रहती है इंस्पायर्ड रहती है आ, और बहुत जोश में रहती है। वो क्या है जीवा उसको कुछ करना होता नहीं है साइज तो इतना छोटा है कोई हड्डी भी नहीं है हर समय कार्य करती रहती है आ, बाकी इंद्रिया थक जाएगी लेकिन जीवा कोई थकती नहीं है जीवा का कार्य क्या है जस्ट जो आग्रह है टन का जो छोटा सा आग्रह है उससे वो जस्ट टेस्ट करती है और मछल को अंदर भेज देती है उसको कुछ लेना देना नहीं है बाकी अंदर क्या हो रहा है, कितना कष्ट अनुभव करना पड़ रहा है उसका कोई कार्य नहीं है जितना मर्जी टेस्ट कर रहा इसलिए कई बार लोग भरपेट भोजन खाते हैं और शाम को निकलते बाहर इवनिंग इवनिंग वॉक करने के लिए अब वहाँ गोलगप्पे का दुकान दिखता है आइसक्रीम की शॉप दिखती है और कुछ कुछ और चीजें दिखती हैं। तो वो सब बुलाते बुलाती है कौन चला रहा है उसको टन का आग्रह इसलिए इसको बेगम कहा गया है फोर्स हमें क्या बोले खाने के बाद वैसे व्यक्ति सोना चाहता है हालांकि जीवा ले जाती है और उसको पता है कि पेट पेट अभी ठोस-ठोस के भरा हुआ है, है, और और और नहीं नहीं, नहीं-नहीं, जाएगा, लेकिन कहते नहीं। प्रभुजी, और थोड़ा, तो कहती स्टमक कहता बस-बस, कितना भरोगे? जीव कहते नहीं नहीं, बस, बस, कहते है, नहीं, नहीं। थोड़ा सा थोड़ा सा, और, और ले लो, तो इस प्रकार से वास्तव में यह हमेशा तत्पर रहती है यह कभी नहीं नहीं है, इतनी है, इतनी छोटी लेकिन वो बहुत बड़े-बड़े कार्य कार्य करती हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते, इस जीवा के उदाहरणों से भरे पड़े और वास्तव में देखा जाए जो भी महाभारत और रामायण है वो किससे किसका प्रभाव है जीवा का तो मंथरा ने अपने जीवा का यूज किया कई कई को इतना उसने एक्सपर्टली बोल दिया और उसके दिमाग को खराब कर दिया कई की लीलाए और यह महाभारत महाभारत भी ऐसे ही है तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि सारे जो इंद्रियां है आ, उनको विजय प्राप्त करना मतलब शास्त्रों में में वर्णन आता है जन, जनत्याशु निराहार वर्ज जो आ, है, वो अपनी बाकी सारी इंद्रियों को तो वश में करते हैं उनको पता है बाकी सारी इंद्रियों को भोजन कम कर दो फास्टिंग करो तो इंद्रिया क्या हो जाती है निर्बल हो जाती है लेकिन इंद्रियों तो में में कहते हैं कि लेकिन ये जो है, इसको वश करना क्या है? बहुत ही कठिन है इसको फास्टिंग होता है तो वो और काम करने लगती है वो हमेशा सोचती रहती हैं ढूंढते रहती हैं है चाहती है कुछ ना कुछ मिले इसको रस मिले तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम कहता है कि वास्तव में इंद्रियों पर विजय पूर्ण रूपेण प्राप्त करना उसका मतलब है कि व्यक्ति को किस पर विजय विजय प्राप्त प्राप्त करना करना अपने के ऊपर इसलिए इसको वेग कहा गया है क्योंकि ये इतना स्ट्रांग फोर्स है कि बड़े से बड़े व्यक्ति भी अपने लाइफ अपने जीवन अपने गोल आदि को बदल देता है जीवा के कंट्रोल में आने के कारण व्यक्ति हर चीज को भूल जाता है और अपना नया जीवन व्यक्ति धारण करता है और इस जीवा के कारण ही व्यक्ति अधिक से अधिक अपने जीवन में पाप करों में, कर, पाप पाप में कर्मों कर्मों लगता है है का एक प्रमुख अंग जीवा जीवा को कंट्रोल ना करना जीवा को इजिली फ्रीडम दे देना इसलिए इस जीवा के दो कार्य है जैसे मैं में शुरुआत में कह रहा था जीवा का एक कार्य है बोलना और दूसरा क्या है भोजन ग्रहण करना तो श्रीमद् एक ग्रंथ में कहा गया है है कि कलयुग कलयुग कलयुग के के के जो लोग लोग हैं हैं हैं वो बहुत बोल बोलना चाहते चाहते होते ये उनका लक्षण क्या है सुनना नहीं चाहते। के लो, लोगों का लक्षण क्या है आजकल कौन से बच्चे सुनते हैं माता पिता का कौन पति अपने पत्नी का सुनता है या कौन पत्नी अपने पति का सुनती है कौन से मिनिस्टर के मिनिस्टर को जनता सुनती है कोई सुनना चाहता है किसी से नहीं हर एक व्यक्ति जैसे मौका मिला अपॉर्चुनिटी मिली हर एक व्यक्ति चाहता है इसलिए है लोगों का उद्धार करने के लिए है भगवान ने क्या किया अनावृत्ति शब्दार्थ कि शब्द के द्वारा ये लोग शब्द वाइब्रेट करना चाहते हैं बौद्धिक शब्द मंडन वर्ड्स इसलिए शास्त्रों ने या भगवान आचार्यों ने क्या हमें दिया है कि फिर आध्यात्मिक शब्दों को क्या करो वाइब्रेट करो उनका उच्चारण करो अरे प्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे जो से तो शास्त्र पुराणों में वर्णन आता है जिवाग्रह वसते लक्ष्मी जिवाग्रह मित्र बांधव कि कि सारे जो चीजें हमारे जीव के आगे बैठी हुई आपका जीवन है कि आप अपने जीवा का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी बुद्धिमानी की आवश्यकता है और वो बुद्धि हमें कहाँ से प्राप्त होती है शास्त्रों के माध्यम से भक्तों के संग आदि से तो कहते हैं कि जीवाग्रह वसते लक्ष्मी जीव के आगे वास्तव में लक्ष्मी का निवास है आगे किस से आप अपने जीप का इस्तेमाल करते हो जीव मित्र बांधवा इस जीव के डीलिंग जीव के व्यवहार जीव के उचित विनिमय से ही आप क्या बनाते हो किसी को मित्र बनाते हो और किसी को शत्रु बनाते हो जिवाग्रह बंधनम प्राप्तम जीव के द्वारा या बंधन में फंसते हो और जीवाग्रह मरणम दूरहा जीव के द्वारा या तो आप मृत्यु को प्राप्त होते हो या अपने मृत्यु को क्या करते हो दूर रखते हो तो इसलिए ये जो इंद्रिया शास्त्र कहते हाँ। हैं कि सबसे अधिक डेंजर है सबसे अधिक भयावह है हाँ। क्योंकि हम मृत्यु को आमंत्रण देते हैं अपने जीवक का इस्तेमाल करके प्रभुपाल मेंढक का उदाहरण देते हैं कि शाम के समय मेंढक या बारिश के समय में मेंढक क्या करते हैं चिल्लाते रहते हैं गर्जना करते अपनी जीवा से जोर जोर से बोलते रहते हैं और उनकी स्वर को सुनाई देती है और उस ध्वनि को सांप सुनते हुए आते हैं और उनको निगल जाते हैं तो उसी प्रकार से व्यक्ति पूरा जीवन मेंढक की तरह क्या करता है तर, तर करने में लगाता है कोई रसी नहीं है उसके पास वो बंदा बुद्धि का है उसको पता ही नहीं कि जीवा का सदुपयोग किया जाए उसके कारण पूरा जीवन वो अनावश्यक बातों में लगाता है मेंडर के करता है के करता और फाइनली मृत्यु सर्वह चाहम गीदाने कृष्ण कहते हैं कि उस सांप के बात में मृत्यु के रूप में आता हूं और उसकी जो टर्टर है तर्टर का मतलब क्या है व्यक्ति पूरा जीवन अपने जीवा के माध्यम से गर्वित होता है और घोषणा करता है मैं मैं मैं मैं कौन भोक्ता मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं हूं। मैं विजेता हूं हा? इस प्रकार से व्यक्ति हा? अपने जीवा के द्वारा अपने आप को स्थापित करता है और कृष्ण कहते कि फाइनली ऐसा व्यक्ति खत्म हो जाता है हाँ क्योंकि ये जीव के द्वारा जो शब्द हमें निकलते हैं बाण की तरह हैं महाभारत कहते हैं कि बाण की तरह शब्द तो और उसी प्रकार से हाँ शास्त्र कहते कि आपके पास दो आंखे हैं तो किसी चीज पर आपको कॉमेंट करना है बोलना है तो पहले आंखों से ठीक से देखो और फिर क्या करो अपने जीवा का इस्तेमाल क्योंकि इसमें से द्वारा खांडव वन में बड़ा सुंदर महल बनाया गया मैं दानव ने हाँ जो दानवों का इंजीनियर है हाँ जो नीचे के लोगों में रहता है मैं दानव तो ऐसा मैं दानव बहुत एक्सपर्ट है टेक्निकल चीजें बनाने में बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्ट करने में तो ऐसे मई ने जब पांडवों के लिए आ, बड़ा खंडवन में इंद्रप्रस्थ का राज्य बनाया बहुत अद्भुत था और फिर दुर्योधन भी आया हम सब जानते हैं दुर्योधन गया देखने के लिए तो हर चीज और हर वस्तु तो आदि को देख दुर्योधन क्या हो रहा था भ्रमित हो रहा था और कभी वो जा रहा था लग रहा था कि दीवार है लेकिन नहीं दीवार नहीं होती थी और कभी कभी चलता था तो लगता था कि अभी पानी आ रहा है तो रुक जाता था और कभी कभी जब रियली पानी आता था तो वो सोचता था कि पानी नहीं यहाँ तो भूमि है इस प्रकार से द्रौपदी अपने सखयोग के संग में महल से ऊपर थी और वो देख रही थी नीचे दुर्योधन चल रहे हैं और दुर्योधन चलते चलते उनको यह भास हुआ कि यहाँ पानी नहीं है अभी तो तो भूमि भूमि है समझकर वो पानी में गिरे ऊपर तो से ने अपने का इस्तेमाल किया क्या बोली वो नीवो? अंधे का जो बेटा है पुत्र वो भी अंधा ही है ऐसे कई श्लोकों में वर्णन महाभारत में आता है तो उसका परिणाम क्या हुआ आगे चलकर कितना सारा कठिनाई से द्रौपदी और आदियों को गुजारना पड़ा तो इसलिए शास्त्र हमें आगाह करते हैं कि जो जीव है वास्तव में उसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि जीव हमें जीवन दे सकती है और जीव भी हमें मृत्यु दे सकती है एक बार एक, एक मेंढोको का टीम था जैसे क्रिकेट टीम होता है तो एक का टीम वो घूमने निकला गांव फॉरेस्ट में जंगल में भी मेंढक अपने चार पांव से कूदते कूदते जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक एक एक पेड़ की थी उसके ऊपर से वो चल रहे थे तो अचानक उनके पूरे टीम में से क्योंकि वहां एक गड्ढा था नीचे बहुत गहरा गड्ढा था ड्राई था सूखा हुआ था तो इनमें से दो मिनटक नीचे गिर गए और जैसे वो दो मेंढक नीचे गिरे तो बाकी सबने का तो मृत्यु क्या है निश्चित है तो ये पूरा टीम, टीम उस गड्ढे के ग्राउंड में खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा आपका तो आने से कुछ लाभ नहीं है आप तो नीचे ही मर जाओगे और मर जाओ आप लोग नीचे तो अभी दो मेंढक हाँ सोच रहे थे नहीं वो दोनों ने क्या किया बार बार प्रयास थे, लगा के बाहर आने कर लगा रहे थे आपके लिए निश्चित तो है आप, आप, आप, आप, आप लोग नहीं आ सकते बाहर तो ऐसा जब बोल रहे थे तो उनमें से एक था उसको बहुत ना वो सब शब्द ध्वनि उनके जो शब्द ध्वनि है उनके उसके कानों में घुसे और बिल्कुल ये हो गया इंस्पिरेशन उसका खत्म हो गया और वो गिर के बिल्कुल मर ही गया लेकिन दूसरा था उसने अपने जोश आया तो सारे बचे हुए मेंढक इकट्ठा हो गए अरे आप कैसे बाहर आ गए आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं थी उन्होंने कहा बहरा था इसलिए आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं थी तो इस प्रकार से हम देखते हैं आप क्योंकि वो जो मेंटर था वो सोचता था कि आप इतने जोश से मुझे बुका रहे हो हम बाहर आ गया तो उसी प्रकार से पावर ऑफ टांग जीवा है और उसकी शक्ति हाँ तो वर्णन करते हैं कि कितना सामर्थ्यवान है अब देखिये शिशुपाल शिशुपाल जब गया यज्ञ यज्ञ हो रहा था और उस में युधिष्ठिर महाराज ने आ, बहुत सारे आदि बल्कि देवता गर्मित थे विष्ण बड़े बड़े ऋषि व्यासदेव नारि सब थे विष्ण आदि जब इन्होंने युद्ध महाराज ने पूछा कि राजस्व यज्ञ की शुरुआत में जो सर्वोत्कृष्ट परम व्यक्ति है पूजा पूजा चाहिए चाहिए वो का है है है तो है है तो तो ऐसे कौन कौन जिनके मुझे उन्होंने को पूछा ने कहा कि जो व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर किसी और की पूजा आदि करता है सेवा उपासना आदि करता है वो मृत व्यक्ति के समान है उसके सारे कार्य निष्फल है यूजलेस है विफल है आ, और सारे सब वो कह रहे थे तो लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल उसका ब्लड हो रहा था और कौन थे शिशुपाल अभी शिशुपाल इसलिए भी गुस्सा था हाँ उनसे विवाह होने वाला था सौंदर्य के रुक्मिनी का हा मैरिज के लिए दुल्ला सब कुछ बांध के बैठा हुआ है और वहा कौन आ गए कृष्ण आ गए और उठा के दे गए रोकने लिखो हाँ विवाह राक्षस और विवाह विवाह के भी अलग अलग प्रकार हैं तो उसमें से ये भी एक प्रकार है आ, जिसे विवाह है तो ऐसे जब भगवान को ये देखा कि उसको बहुत ये हो रहा था कष्ट हो तो रहा था वो चिल्लाने लगा उठ के खड़ा हो गया और को डांटने लगा कि आप इतने बूढ़े आदि हो गए हो आपको समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसे कुछ हो सकता है कृष्ण को वो गालियां देने लगा शिशुपाल ने कहा कि ये कृष्ण एक कुत्ते के समान है जो घी घी की रोटी को क्या ले गया जिनके लिए सर्व होने वाला था वो उठा के ले गया मतलब रुकमिनी से विवाह होने वाला था तो वो ले गए तो ऐसे अनुप चीजें बोलते जा रहा था हाँ तो भगवान ने शिशुपाल की मदर को वचन दिया था कि सौ बार ये गलतियां करेगा जो हंड्रेड गलतियां खत्म हो जाएगी जीवा का उपयोग तो इसको इसका विनाश निश्चित है तो फिर ये बहुत प्रकार से तर्क वितर्क कर रहा था शिशुपाल आदि और भीम वगैरह सब तैयार हो गए गदा तलवार आदि लेकर शिशुपाल शिशुपाल को तो मारने के पागल की तरह बोलते जा रहा था अपने जीवा का जितना मिस यूज तो कर रहा था वो पूर्ण रूपे में कर रहा था हाँ कई सोचते कि नहीं अभी बहुत अच्छा पुष्प बनाया तो बस न आज आज आज अधिक से अधिक जीवा का इस्तेमाल करता हूं इसके बाद नहीं तो वैसे ही पूरा करना शुरू किया चीजें बोलने लगा फाइनली क्या हुआ भगवान को तो एक शन चाहिए भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा खत्म कर दिया तो जिस प्रकार से जीवा की तुलना एक, एक एक्स या पुलहार। पुलहार ट्री को काटने के लिए पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी आ, बड़े बड़े वृक्ष हैं पावरफुल वृक्ष हैं लेकिन उनको करने के उनको के के लिए लिए उनको काट गिराने कितना कितना साइज का नगण्य सा है, है तो उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन शरीर आदि कितना बड़ा है हाँ लेकिन जीवा कितनी छोटी है वो क्या कर सकती है जीवन को खत्म कर सकती है जब हम उसको सही रूप से सही मायने में यूज नहीं करते इसलिए कहते हैं टंग इज डेडली पॉइन जीवा क्या है बहुत भयावह, है। जिसका इस्तेमाल सही रूप से करना चाहिए जीवा को आपने जीव को हैंडल करना मीन्स एक छोटे से बच्चे के समान नहीं होना चाहिए एक नेचल बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीवा का जीवा को हैंडल करना चाहिए जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में आप कोई मशीन गन दे दो राइफल दे दो और वो भरी हुई है बुलेट से तो बच्चा क्या करेगा उसको गलत इस्तेमाल करेगा तो उसी प्रकार से ये जीवा भरी हुई है हजारों बुलेट्स से इसमें और इससे आपको क्या करना होगा सही रूप से हा इसका उपयोग करना होगा तो मैं आज सोच रहा था जीवा के अलग अलग प्रकार तो कई प्रकार की जीव है एक जीव है द लाइव टन जो झूठ बोलती है दस प्रकार के जीवा है एक तो झूठ बोलने वाली जीव दूसरी क्या है दूसरी क्या है गर्वित अब गर्वयुक्त वचनों को बोलने वाली जीवा जो सदैव गर्व से युक्त चीजों को बोलती है क्योंकि जब व्यक्ति को गर्व हो जाता है तो उसके कान अपने आप बंद हो जाते हैं और क्या चलने लगता है क्या चलने लगता है More चलने लगता है चलने लगती है। और तीसरा है फ्लैटरिंग मतलब उसकी पूर्ति करने के लिए हम किसी की चापलूसी करते हैं और का मतलब बहुत अधिक उसका ओवर यूज करना इस्तेमाल करना जैसे कुछ लोग होते हैं तो बहुत अधिक दिखाते कि मैं कितना स्मार्ट स्मार्ट अपने को बोलने में यूज़ हैं। मेरे जैसा कोई और नहीं है इसको शास्त्र कहते हैं ओवर यूज्ड और एक होती है है स्विफ्ट स्विफ्ट का मतलब है बहुत फास्ट, आ, कुछ लोग होते हैं आ, जो वो दिखाना चाहते हैं आ, वो कितना तेज है अपनी वाणी आदि में बोलने के लिए और एक टंग है जो बैक टंग। बैक मतलब पीछे से बोलते रहना रहना किसी के बारे में आ, उसकी उसकी निंदा करते रहना। और एक जीवा है आ, टेल टंग टेल टंग का मतलब है कि वो जो जीव है वो क्या करती है दूसरों को दुख देने वाली इंफॉर्मेश को बताती है दूसरों के और दूसरों के दूसरो आदि को डिस्ट्रॉय करने की जो बातें जाकर समाज में फैलाती हैं, वो इस प्रकार है और किसी किसी की जीब तो वो होती है, करसिंग करसिंग का मतलब है, है क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनसे बात करने का इच्छा ही नहीं होता जब बोलो मधुर वाणी निकलती नहीं है आ, सदा सदा आ, क्या होता है उनके टन में कड़वे शब्द निकलते रहते हैं क्योंकि इतना दुखी है उसका उदय वो तो बाहर क्या निकलेगा मधुरता तो निकलेगी नहीं क्या निकलेगा शापमय वचन निकलेंगे फॉइजन निकलेगा हाँ दुखी होने के कारण उसकी स्पीच भी उसके जीवा के द्वारा जो शब्द आदि वर्णन है वो भी मधुर नहीं है और एक एक जीवा क्या है पियर सिंह पियर सिंह मतलब जो आपको छेद देती है आपको कस देती है उसके कटु शब्द जो है और एक है साइलेंट टन साइलेंट मीन मौन शांत रहती है का मतलब ना ना लेकिन इनका मुंह और इनकी जीव क्या हो गई है साइलेंट मोड में है जैसे मोबाइल को आप साइलेंट मोड में रखते हो तो उसी प्रकार से हमारे जीप इस साइलेंट मोड में रखते हैं तो इस प्रकार से जीव का इस्तेमाल हम इस प्रकार से जब करते हैं तो वास्तव में हम अपने दुखों को आमंत्रण देते हैं जीवन में कस्टम को इनवाइट करते हैं और ये दूसरा एक तो ना ये बोलती है और दूसरा जिप का क्या इस्तेमाल है रसों का आस्वादन करती है इसलिए उसको रसना कहा गया है रसों को टेस्ट करती है रस का मतलब है फ्लेवर क्योंकि जीप को हमेशा फ्लेवर चाहिए जीप को हमेशा वैरायटी चाहिए रोज आपको वही वही भोजन घर की पत्नी बना के देंगी तो आप फेंक दोगे डब्बे को है ना ले ही नहीं जाओगे में वही वही वही टेस्ट, चाहते फ्लेवर इसलिए तो इतने सारे वराइटीज ऑफ रेस्टोरेंट आदि निकले हैं और वराइटीज ऑफ फूड मॉल्स है, है तो ये इसी के कारण व्यक्ति भागता है केवल अपने अग्रभाग की करने के लिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा जय इति कृष्ण जो व्यक्ति केवल अपने जीव की संतुष्टि के लिए भागता है पागल की तरह स्वादों का आस्वादन करने के लिए वो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि जब आप जीव के एक ही लाइन में है आप अन चीजें खाते हो तो बौद्धिक भोग के लिए आप लावायित होते हो तो इसलिए ये मायने रखता है कि आप क्या फीड कर रहे हो अपने स्टमक में जीवा को कौन से रसों का आस्वादन दे रहे हो? क्या खिला रहे हो। आ, बक्ति के गुरु उन्होंने अपने कुछ ब्रह्मचारी इसको बर्मा में भेजा था वहां रंगन में जब कहा कि आप एक मंदिर बनाओ तो उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया उनके ब्रह्मचारी भक्तों ने तो वहां वो भक्तों रोज राधा गोविंद में, में, में, में या कॉलोनी तो सारी सुगंध फैल जाती थी तो आस पास के लोग गालियां देते थे नाक बंद करते थे ये कहा से बंदू आ रहे हैं वह पूरे मोहल्ले के लोग लेकिन वो मोहल्ले के लोग क्या करते थे वो जो मोहल्ला था था उसके बीच में में जो जो चौक बहुत बड़ा एक एक था बड़ा बड़ा एक एक एक पॉट पात्र उन्होंने सा सा मटके जैसा पीतल का बड़ा सा। और किसी के घर कॉकरोच चूहा भी मरता था वो सारे उठा के उसमें डालते थे और ढक्कन लगाते थे और एक साल के बाद वो निकालते थे और उसको वो निकालते थे वहां उस पॉट को खोलते थे बर्तन को और उसमें से वो जो भी इतने एक साल तक इन प्राणियों का जो गंध हो गया है भरा हुआ है, आप लगा के खाते थे, आ, वो नाराज कहते थे एक महीने तक उसकी बदबू दुर्गंध नहीं जाते थे और लेकिन उन लोगों को घी की क्या आते थे बदबू आते थे मतलब यह हद है जीवा को दुष्ट करने के लिए जीवा की लालसा को पूर्ण करने के लिए क्या नहीं कर सकता तो ये में लिखते हैं कि रस है तीखा आ, तो इस प्रकार से रग जीवा क्या करती है Enjoy करती है। और इसलिए भगवदगी में है कृष्णा के सत्रह के तो में जो भोजन है है वो तो हमें अच्छा लगता है। तो अध्याय में कहते हैं कि जो सात्विक भोजन है वो कैसे है आयु सत्व बलारो के सुख प्रति विवेदा आहारा सात्विक जो सात्विक आहार क्या है जो भोजन के व्यक्तियों को प्रिय सात्वी अत्यधिक तीखा खट्टा नमकीन गरम चटपटे शुष्क जलन उत्पन्न करने वाला कुछ लोगों को लगता है कि जब तक जले नहीं और जीव से लाल की धारा आए नहीं तब तक तो उनको लगता है कि भोजन किया ही नहीं हमने, रजोगुनी खाना चाहते हैं ऐसा भोजन व्यक्ति को प्रिय है और ऐसा भोजन क्या देगा दुख, और और भय, तामसिक क्या है खाने से तीन घंटे पूर्व पकाया हुआ स्वाद विहीन सड़ा हुआ झूठा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक है हाँ तो वास्तव में हम भोजन हाँ, को तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम हाँ, आजकल तो रजोगुनी और तमोगुनी भोजन के लिए क्या है सब लाल फ्रिज में जो हम फूड रखते हैं वो सब क्या है तमोगुनी फूड है लोग इतने आलसी हो गए हैं कि फ्रेश फूड खाना नहीं चाहते दो दो दिन का सड़ा हुआ खाना चाहते हैं अब वो सोचते यही एंजॉयमेंट है संडे सोते रहते हैं कुकिंग नहीं करना है फ्रिज में भरे हुई पुरानी चीजें उसी को खाते हैं वो तामसिक फूड है तो क्या उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि और आनंद की वृद्धि होगी और जो रजो बड़ी फूड है उसको तो उसके तो इतनी दुकानें हैं, कहाँ आप कहा, घूमो हर रास्ते को कोने कोने में चाट पापड़ी और पता नहीं हा? बहुत सारी चीजें हैं जिनको खाने के लिए व्यक्ति क्या करता है दूर दूर जाता है कहाँ कहाँ जाता है कई किलोमीटर जैसे कुछ लोग पिज्जा खाने के लिए कहा जाते है? है। तो तो हैं इटली जाते हैं तो उसके लिए आप भागते हैं और लोग जीव को स्वाद देने के लिए कई चीजें खाते है तो पढ़ रहा था कि मेढक का सूप होता है उसमें लिखा हुआ था एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें था सूप सूप गुड फॉर सोल आत्मा के लिए बहुत अच्छा है uh, का तो तो मैंने वो वो मेनू भी पढ़ रहा था uh, कैसे लोग करते हैं तो चाइना में आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग क्या क्या खाते हैं ताइवान चाइना इन सब कंट्रियों में ब्लैच निम्न uh, के लोग हैं वहां तो मन सूप होता है मन की सूप एक डिवोटी ने मुझे वीडियो दिखाया था वो अमेरिका से आए थे हम मायापुर में कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने वो वीडियो दिखाया कि कैसे मंकी पीते हैं मतलब देखकर ही डर जाएंगे बंदर को ले फैमिली है में। और डाइनिंग टेबल के बीच में एक छेद है और उसमें मंकी की गर्दन डाल दी है और एक व्यक्ति आया जैसे नारियल को छेद करते और स्ट्रॉ डाल के पीते हो वैसे ही जीवित मंकी को क्या किया छेद किया और पूरा फैमिली एक एक करके पी रहे हैं। तो तो मतलब ये ये मनुष्य नहीं है, ये जीव है, जीव कई देशों में तो चीटियों का आचार बनाते हैं चिपकलियों का, चट्ट होता है तो वो तो ऐसे ऐसे चीजें खाते हैं मुझे याद है हमारे बचपन में एक डॉक्टर वर्कर चाइनीज आए थे डॉक्टर कुछ महीनों के लिए रहे तो वो ये सब चीजें खाना शुरू कर दिया था तो गांव वालों ने उनको भगा दिया वहां से तो मतलब केवल इस जीवा के पुष्टि के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता हर रस को भोगने के लिए वो पागल हो जाता है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जीवा वास्तव में हमें मृत्यु का आमंत्रण देती है जैसे मछली को कैसे पकड़ते हैं मछली को जो मछुआ रहा नहीं कि इस टुकड़े मांस के अंदर भी क्या है जैसे है। मैं उसको खाऊंगी तो मेरे मृत्यु निश्चित है और जैसे मछली उस हूक को पूरा खाती है तो हूक उसके ऊपरी बाग को फाड़ कर आ, बाहर आ जाता है वो, वो पानी पीकर भी संतुष्ट रहते हैं लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवा की संतुष्टि के लिए पागल हो जाता है उस व्यक्ति को घर में एक कुत्ते की भांति रहना होता है इतने कठोर कठोर वचनों का वर्णन शुक्रेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में करते हैं और जो व्यक्ति अपने जीवा के वश में हो जाता है व्यक्ति का धीरे-धीरे बल तेज विद्या ताप यश ज्ञान ये क्या होने लगता है खत्म होने लगता है हरण हो जाता है कार्य नहीं कर सकता आध्यात्मिक कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा वैरा की हया करे जिभा भगवत भक्ति में लगना है तो वास्तव में जीवा की लालसा को हमें छोड़ना होगा परमार्थ परमार्थ आर तो कभी भी परमार्थ को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार ना कोई उनके मंदिर में एक फेस्टिवल था तो एक साधु कहां से आते थे और वो आते थे प्रसाद के समय हाँ जब प्रसाद वितरण होता है उस समय पहुंचते थे फेस्टिवल कीर्तन प्रवचन उससे कुछ लेना देना नहीं है हम कहाँ पहुंचेंगे टाइम में पहुंचेंगे कौन से टाइम में पहुंचेंगे प्रसाद के टाइम में तो वो जो आते थे हर फेस्टिवल में और वो प्रसाद लेने के बैठते थे तो वो बहुत सीनियर थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य उनको सर्व करते थे तो एक फेस्टिवल में बालकुआ बनाया था क्या बनाया था बालकुआ एक स्वीट होता है ना पूरी जैसा बहुत स्वीट होता है तो वो बनाया और वो खिलाते जा रहे हैं वो खाते जा रहे, खाते जा रहे। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज के उनको तो आप मा, आप तो गुस्सा आया तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज के पास गए उन्होंने कहा आपका शिष्य क्या बोल रहा था उन्होंने कहा वो सही बोल रहा था क्योंकि हम हाँ जीवा को वश में नहीं करते हैं भोजन को अनकंट्रोल्ड रखते हैं तो फिर हमसे भजन नहीं होगा हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम हरे इसलिए शास्त्रों में जीवा के वश जो व्यक्ति है उसको जीवा लंपट कहा गया है जो के प्रति हैं। तो शास्त्र यह भी बताते कि कैसे हमें इस इस जीवा जीवा पर पर वश प्राप्त करना चाहिए। हां प्रभुपाद कहते थे कोई करने से हम पूर्ण कंट्रोल पाल सकते हैं और अपना जीवन सुखमय कर सकते हैं प्रभुपाद ने कहा प्रभुपात का स्टेप टू कृष्णा कृष्णा एंड हरे तो गीता में लिखते हैं हैं हैं कि दो चीजें यदि हम सीरियसली करते हैं और बहुत गंभीरता से, केवल इस जीवा के अंदर हाँ, कंटी धारण करने का मतलब क्या है कि मैंने अभी भगवान की जो सर्वप्रिय तुलसी है उसको मैंने अपने जीवा में धारण किया है कंट में धारण किया है इसका मतलब है कि कृष्ण प्रसाद के अलावा इस कंट से नीचे कोई और चीज नहीं जाएगी इसलिए कंटी है, है, कि शो है। बहुत अच्छा लग रहा हूँ या बहुत अच्छी लग रही हो तो इसलिए दो तीन चार पांच राउंड पहनते जाओ इसके लिए नहीं ये तो इसके लिए है कि कृष्ण प्रसाद के अलावा मेरे कंठ से नीचे कोई और उतरना नहीं चाहिए इसलिए प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भक्ति सुखम नहीं है कृष्ण भक्ति हमेशा है, है लेकिन आप शास्त्र गुरु और साधु के आदेशानुसार उसको करते हो इसलिए आप प्रभुपाद को एक उनके शिष्य ने पूछा हृदयानंद तो गुरुस्वामी ने कहा कि प्रभुपाद आप बताओ कि कैसे जीव को कंट्रोल किया जाए प्रभुपाद ने कहा जस्ट इट कृष्ण प्रसाद केवल कृष्ण प्रसाद को खाओ कोई टेंशन नहीं है जीवा को खाना ही है तो क्या खाओ कृष्ण प्रसाद एक उनका प्रभुपाद का सेवक था सेक्रेटरी सर्वंट उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं तो आप बताओ क्या करना चाहिए तो प्रभुपाद ने कहा चांद अरे कृष्ण महा हरे कृष्ण महामंत्रा और आप प्रार्थना करो तो उसने किया और बाद में गया ने, जब भी कर रहा हूं, हूं? प्रभु तो पद ने कहा उन्होंने कहा कि फिर भी मेरी जो जीव है वो वश में नहीं हो रही है प्रभु पद ने कहा मेरे पास भी तो जीव है कहा आप क्या करो सिंपल फूड खाओ जो कृष्ण को अर्पित किए हुए सरल फूड खाओ जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आप क्या कर पाओगे हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा गौर से राम राम राम राम इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन से हम देखते हैं वो तो छोटे से बालक थे, थे उनके पिता ने बहुत सारे मैंगोज एक दिन लाए आम और सिद्धांत तो अरे, अरे, तो व्रत लिया कि इसके बाद में कृष्ण का अपराधी हूँ क्योंकि सारी चीजें कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में वो लगनी चाहिए हां। सारी चीजें कृष्ण की है उन्होंने कहा कि मैं इससे आगे कभी भी आम नहीं खाऊंगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कभी भी जीवन भर आम को स्वीकार नहीं किया इसलिए शास्त्र प्रभुपाद ने कहा जीवा को वश करना बहुत आंदोलन है।, है ये क्या है किचन रिलीजन है किचन रिलीजन जहाँ कृष्ण प्रसाद की कृष्ण प्रसाद बना हुआ है इसलिए प्रभुपाद उनके एक शीर्षक है अमेरिकन जिनका नाम उन्होंने रखा था कीर्तनानंद क्या नाम था जो कीर्तन में आनंद लेता है वो पहला शिष्य था उनको उन्होंने दीक्षा कीर्तनानंद कि दास नाम रखा फिर फिर उनको कुकिंग भी करना सिखाया देखिए तुम्हारा नाम क्या है हैचन खाने का है प्रसाद पाओ जिसके द्वारा आप जीवा को वश कर सकते हो हम तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब हम भगवान को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण करते हैं शिष्टा सर्व के लिए विषय हैं भगवान को को को बिना भोजन खाते खाते तो हम पाप को खाते और पाप हमारे जीवन शरीर में वास करता है तो हमारी जीवा से कृष्ण नाम नहीं निकल सकता भगवान नाम उच्चारण करना हमारे लिए बहुत तपस्या हो जाएगा हाँ जीप मोटी हो जाएगी हाँ पतली चाहिए जीप क्या चाहिए पतली चाहिए जिसके द्वारा हरि नाम का उच्चारण हो सकता है आ, जैसे द्रोपदी ने ने को को यही कहा जब अर्जुन से मारा और और वो वो पर लेटे हुए थे।, और वो मृत्यु का इंतजार कर रहे थे टाइम का इंतजार कर रहे थे, शुब, शुब कर रहे थे। तो कृष्ण ने सारे पांडवों को उनके पास भेजा और स्वयं कृष्ण उनके सामने जाकर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि आप इनसे उपदेश ग्रहण करो तो वह द्रौपदी भी थी और लेक्चर देना शुरू तो दे विष्णु तो निक, निकल रहा है न, न, न, न, निकल रहा था। और अभी पांडव को बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो तो विष्णु ने कहा कि हे द्रौपदी उस समय में किसका अन्न खा रहा था कौरवों का अन्न खा रहा था दुर्दयोधन आदि का पाप से बना हुआ भोजन को ग्रहण कर रहा था जिसके कारण मेरा ये ब्लड उससे बना हुआ है और अर्जुन के बाणों से ये ब्लड अभी निकल गया है सारा पाप निकल गया है अभी मेरे पास क्या है वो हा? शक्ति है या उचित आप प्रकार से मैं उसको बोल पा रहा तो विष्णु है वो द्रौपदी को इस प्रकार से बोलते हैं और शास्त्र वर्णन करते हैं कि वास्तव में आ, हमें प्रयास करना चाहिए पहला यूज है कि हमें हम प्रयास करना है कि केवल कृष्ण प्रसाद को ही हम ग्रहण करें जैसे राजा अमरीश थे पूरे विश्व के राजा थे हम वो कैसे अपनी जीव को कृष्ण की सेवा में लगाते थे श्रीमद तुलसी रसना तदर्पित जो भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी उसको रोज विदाउट फेल वो ग्रहण करते थे जिसके द्वारा जीवा को वश करना हम बहुत सरल हो जाता था क्योंकि जीव को हर समय ये ये जो उसके डिमांड से वो बुलाते हैं ने जब आंदोलन शुरू किया न्यूयॉर्क में तो नया नया टेंपल शुरू हुआ था तो वहां नए नए वो सारे लड़के आते थे अमेरिकन लड़के लड़किया तो कभी कभी वहां से आइसक्रीम का गाड़ी जाता था और वो बेल बजाता था तो कई सारे लोग जैसे आइसक्रीम की गाड़ी का बेल बजता था वो भाग जाते थे आधा हॉल खाली हो जाता था तो प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते कि माया कॉलिंग माया की घंटी बज रही है कृष्ण से आपको क्या कर रहे वो दूर ले जा रही है तो जिवा हमें एक स्थान से क्या करती है दूसरे स्थान में ले जाती है तो इसलिए प्रभुपात कहा करते थे कि जो भक्त है उसको मित होना चाहिए 26 गुनों में से 26 जो भक्त के अधिक मित मित मतलब नहीं प्रोपत करते थे कि बच्चा अधिक नहीं खा सकता और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कम नहीं खा सकता तो इस प्रकार से भक्त का मतलब है कि हम क्या करें हाँ, केवल अपने आप को कृष्ण प्रसाद से ही हाँ, बांध के रखें प्रयास करें चाहे हम किसी भी स्थान में क्यों ना हो घर में क्यों ना हो हाँ तो हम जब कृष्ण प्रसाद पाएंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा जैसा अन्न वैसा मन हाँ तभी मन से आप कृष्ण को मन को कृष्ण में लगा सकते हो अन्यता नहीं और दूसरा उपाय क्या है जीवा को कंट्रोल करने का शासन कहते हैं कि ये जीवा का काम है बोलना तो अधिक से अधिक क्या करो अपने जीवा से कृष्ण के नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम, आरे राम, आरे राम, आरे राम, आरे राम आरे हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण नाम कृष्ण रोग गुण लीला आदि का अधिक से अधिक वर्णन करो रुको नहीं प्रयास करो कि सदैव कृष्ण में मग्न सनातन ने कहा अक्षनो फलम तो कि है आपके लिए लाभ क्या है भक्त तो या भगवान का स्पर्श करना जीवा फलम तो आदृश की तुम्हारा लाभ क्या है तुम्हारे लिए बेस्ट चीज है कि भगवान के भक्तों का गुणगान करो भगवान का गुणगान करो अधिक से अधिक है। है। की में आता है कि जो कान कृष्ण कथा को सुनते नहीं वो कान क्या है सांप के बिल के समान है सूत न चोप गायती गाय गाथा जो जीव भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती जो जीव कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर सकते वो जीव क्या है सती सती नहीं है है। का मतलब है पतिव्रता नारी का मतलब है पतिव्रता नारी नहीं जो स्त्री अपने पुरुष के अलावा दूसरे का गुणगान करती है वो स्त्री क्या है सती नहीं है साधवी मतलब मतलब नहीं।, नहीं है असती है, है उसी प्रकार से जो जीव कृष्ण के अलावा किसका गुणगान करती है तो श्रीमद् में भागवतम गोस्वामी कहते हैं कि वो जीव सती नहीं है साध्वी नहीं है क्वालिफाइड नहीं है योग्य नहीं है तो इस प्रकार से ये जीव वास्तव में सती होनी चाहिए सती का मतलब है कृष्ण का गुणगान करने में इस जीवा को लगना चाहिए कृष्ण नाम कृष्ण के गुणों को वर्णन करना जिस प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी परीक्षित के लिए वर्णन कर रहे थे दीन तो इस प्रकार से हम जब अपने जीव को अधिक से अधिक इन दो कार्यों में मग्न करते हैं कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करते हैं कृष्ण के गुणगान का वर्णन करते हैं तो ये जीवा हमारे लिए हम, हितकारी होती है क्योंकि ये जीवा उन लोगों का गुणगान करती है जो लोग कृष्ण कथा सुनने के इच्छुक नहीं है जो व्यक्ति अपने जीव का इस्तेमाल ऐसे लोगों का गुणगान करने में लगाता है ऐसे लोगों की प्रशंसा करता है जो कृष्ण के बारे में सुनना नहीं चाहते कृष्ण से करते हैं, उन लोगों की तुलना श्रीमद भागवतम क्या करता है वो कहता है कि ऐसे लोग एक कुत्ते के भांति हैं, और एक सुवर के भांति है एक ऊंड के भांति है और एक गधे के भांति है तो मतलब तो शास्त्र क्यों इस प्रकार के हेवी स्टेटमेंट बोल रहे हैं क्योंकि ये नेडेड है आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसलिए हैं के छठे में वर्णन आता है जब यमराज अपने यम दूतों को भेजते आ, और उनको एक उपदेश भी देते हैं यमराज कहते हैं कि मेरे पास उन्हीं लोगों को ले आओ कौन से लोगों को ले आओ यमराज एक श्लोक बोलते हैं वो कहते हैं जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देहम कि हे जिस व्यक्ति की जीव भगवान के गुण नाम आदि का वर्णन नहीं करती जिस व्यक्ति का मन कृष्ण के चरणार का स्मरण नहीं करता कृष्णा नो नीर एकदापी और जिसका माथा सर कृष्ण के लिए एक बार भी नहीं जमीन पर झुकता ऐसा व्यक्ति क्या है मेरे पास आ, आप ले आओ यमराज यमराज यमदूतों को कहते हैं भागवतम तो तो ये वर्णन करता है और मुकुंदमाला में अच्छा श्लोक आता है जिसको मैं पढ़कर इसको विराम देता हूँ तो मुकुंदमाला में कहा गया है आ, तो राजा कुलशेखर वर्णन करते हैं कि क्या करना चाहिए मेरे अलग अलग इंद्रियों को तो मुकुंदमाला मैं राजा कुलशेखर कहते हैं केशवम मुररपि चेतो कि हे जिव, हे तुम क्या करो तो, जो केशव है मुर मुर जो आसुर है मुर राक्षस है उसके कीर्तन का गान करो और हे हाथ आप क्या करो सदैव कृष्ण की सेवा में लगो हे मेरे कान सदैव कृष्ण के बारे में सुनो हे मेरी आखे आप क्या करो सदैव कृष्ण का दर्शन करो हा? और हे मेरे नाक आप क्या करो कृष्ण को अर्पित किए गए फूल और कृष्ण को जो तुलसी है हम उसका सुगंध ग्रहण करो इस प्रकार से अ, अलग अलग शास्त्रों में हम वर्णन आता है और बल्कि वीर मंगल ठाकुर अपनी जीव को प्रार्थना करते हैं वो कहते हैं वो अपने जीव को हाथ जोड़कर कई आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीव को हाथ जोड़कर कहा है उन्होंने कहा hey, जीवा तुम क्यों नहीं कृष्ण का गुणगान करती उनके सामने रो रहे हैं जीव के सामने वो कहते हैं जीव नामानी कृष्ण समस्त भक्ता गोविंद दामोदर माधवे तो बिल ठाकुर कहते कि हे मेरे जीव तुम क्या सदैव अरे कृष्ण इतने है, उनका भजन करो मनोहरानि कृष्ण के नाम इतने मधुर मनोहर हैं उनका वर्णन करो समस्त भक्तारे विनाश और ये जो नाम सारे भक्तों के कष्टों का विनाश करते हैं ऐसे नामों का है जीव क्या करो तुम तो उच्चारण करो वो नाम क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम राम हरे हरे तो कोई व्यक्ति हाँ ये सब चीज़ें सुन के कह सकता है हाँ जैसे एक दौर मुझे कह रहा था कि प्रभु जी मैंने जब इस्कॉन में नहीं आता था या इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था तो बहुत सुखी था आने के बाद बहुत दुखी हो गया हूँ मैंने कहा क्या हो गया कौन सा पहाड़ टूट गए तुम्हारे जीवन में कहते यहाँ आओ तो आप कहते हो ये मत नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए अब उन्होंने कहा मुझे तो लगता है पंछी बनो और उड़ के फिर मेरा तो ऐसा लाइफ स्टाइल है वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ पंछी बनो और उड़ते फिरते रहो लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि पहले बहुत अच्छा था अभी मेरा जीवन क्या हो रहा है दुखी दुखी हो रहा है कहा जा नहीं सकते कुछ खा नहीं सकते हाँ और फिर सोचना होता है कुछ बोलना भी है तो भी सोचना होता है उन्होंने कहा मैं सुबह सुबह टेंपल आ रहा था तो एक लड़का बीच में आ गया मरने वाला था तो मैं गुस्सा आ गया गाड़ी से उतरा और मेरे मुख से सुंदर श्लोक निकलने वाले थे मतलब गालियाँ निकलने वाली थी लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं अभी कृष्ण भक्ति कर रहा हो जीव का सदुपयोग करना चाहिए तो मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आपके चरणों की धूले लेना चाहिए कम से कम आप किसी को कृष्ण भावना बाबित होना कहते हैं कृष्ण हो जाना या कृष्ण भावना बात हो जाना कुछ और नया चीज नहीं है कि आप हर समय अपने कार्यों में क्या होते हो कॉन्शियस होते हो सावधान होते हो और ये सोचते हो कि ये कार्य कृष्ण गुरु और वैष्णव के लिए प्रसन्न करने के लिए है तो मैं उसको करूं अन्यथा ना करूं। इस प्रकार से हम लेकिन जब हम इन कार्यों को करते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आनंद को अनुभव करते हैं हाँ शास्त्र कहते हैं कि भौतिक आनंद को आपको अनुभव करना है तो आपके पास बहुत आपको गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी भौतिक सुख के लिए आनंद को अनुभव करने के लिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा धन लाना पड़ेगा मॉल में जाना पड़ेगा मूवीज को देखना पड़ेगा कितने पाप करने पड़ेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा आनंद मिल रहा है और या तो अनुभव भी नहीं होता लेकिन आध्यात्मिक आनंद को आपको अनुभव करना है बल्कि भौतिक आनंद अनुभव नहीं होता आध्यात्मिक आनंद को आप अनुभव कर सकते हो और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए उसके लिए दो चीजें चाहिए एक तो क्या चाहिए जीप को क्या करो वाइब्रेट करो जीप से बोलो कृष्णा और हाथ से क्या करो तालियां बजाओ, इतना ही तालिया बेमिक आनंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे किस तो प्रकार से इसका मैसेज यही था रूप गोस्वामी के उपदेश अमृत का आपके पास ये बुक नहीं है तो सब लोग जरूर इस बुक को ले लो और पर्सनली इसको रीड करो हर सैटरडे डिस्कस करते हैं इसमें 11 श्लोक सारे वेद उपनिषद पुराण महाभारत इतिहास सब का क्या है निचोड़ है शुरुआत से लेकर अंत तक हा? ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उपदेश अमृत का मतलब ही है उपदेश मीन इंस्ट्रक्शन अमृत का मतलब है नेचुरल या इसेंशियल जो उपदेश बहुत इसेंशियल है आवश्यक है उसको उपदेश अमृत कहते है हैं या फिर जिन उपदेशों के द्वारा आप हो सकते हो मृत्यु आदि से मुक्त हो हो सकते तेरू गोस्वामी की शिक्षा है जिन जिन से हमने सीखा कि किस प्रकार से जीवा बेगम से हम जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं और मृत्यु भी पास हो सकते हैं और उसके कितने भयावह परिणाम हैं और उसके लिए बेस्ट यूज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए कृष्णा प्रसाद को ग्रहण करें और दूसरा क्या करें प्रिश्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे